आपके करियर से जुड़ी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक्सपर्ट्स के द्वारा हर शनिवार शाम पांच से साढ़े पांच बजे तक सिर्फ रेडियो मधुबन 90.4 पर सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी नमस्कार आप सुन रहे मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ करियर ऑप्शन में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का एवं ग्रामवासियों का बहुत बहुत स्वागत है

और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग करियर के बारे में बात करते हैं करियर एक अच्छा विषय है जहाँ पर हमारे विद्यार्थी मित्रों को और माता पिता को दोनों को इस विषय पर सोचना पड़ता है कई बार माता पिता अपने बच्चे के करियर सोच लेते हैं और बच्चों को उसको कहते हैं कि आपको ये बनना है

और कई बार बच्चा ये सोचता है कि मुझे अपने करियर में ऐसा बनना है म्यूजिशियन बनना है या फिल्म प्रोड्यूसर या डायरेक्टर मुझे बनना है तो बच्चे की सोच अलग हो जाती है तो वहाँ क्लैशिश होता है लेकिन यहाँ हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने बच्चों को हेल्प करना चाहते हैं कि किस तरह से आप अपने करियर को डिज़ाइन कर सकते हैं और माता पिता का सहयोग या सपोर्ट कैसे ले सकते हैं

तो आइए आगे बढ़ते हैं आज के इस विशेष करियर ऑप्शन कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ श्री कृष्णा खंडारे हैं महाराष्ट्र खामगांव से पधारे हुए हैं और उनसे हम बात करेंगे वो और तीस साल से वो इस एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं तो आप सभी की तरफ से श्री कृष्णा जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद भाई जी अभी तो हम खामगा से पधारे हैं और अभी

जिस करियर के बारे में आप बात करना चाहते हो तो मैं करीबन तीस साल से पढ़ाई के क्षेत्र में काम करता हूँ और मेरा मुख्य विषय है मैथमेटिक्स। मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ और मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बच्चों को बहुत डर रहता है बहुत डरते हैं बच्चे मैथमेटिक्स को तो उनके मन में वो डर है वो डर अगर अपन वो निकल जाए तो

अच्छा रहेगा और डर निकालने के मैथमेटिक्स तो बहुत इजी विषय है ऐसा वो इजी विषय होने के हिसाब से बच्चे उसको जो देखते हैं उनका देखने का जो उसके बारे में तरीका है तो वो थोड़ा सा ऐसा गलत लगता है उसको इजी से इजी है विषय लेकिन वो उसको इजी नहीं समझते हैं करके उनको मैथेमेटिक्स विषय ऐसा कठिन लगता है वो अगर उस हिसाब से उसे देखे

तो बहुत ही विजयी इजी विषय है और इसको सही ढंग से अगर, अगर अपन करते हैं तो अच्छा करियर उसमें कर सकते हैं श्री जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में आने के लिए और अपने बारे में बताने के लिए आपने बताया कि आप मैथमेटिक्स

पढ़ाते हैं बच्चों को और मैथमेटिक्स के बारे में काफ़ी बच्चों को जो एक फ़ियर रहता है डर रहता है और कई बार हम उस डर से भी मैथमेटिक्स को ठीक से नहीं हल कर पाते हैं या उसमें मार्क्स जितना स्कोरिंग मार्क्स है हमारा कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं लेकिन आपने बहुत ही अच्छी बात बताया कि बच्चों को अगर

डर है तो फिर बहुत मुश्किल हो सकता है अगर डर निकल जाता है तो मैथमेटिक्स भी आसान हो जाता है वैसे डर के लिए कहते हैं कि जो डर गया सो मर गया तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमें किसी भी काम को करने के लिए डरना नहीं चाहिए हमें हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारे साथ श्री कृष्ण जी है जो बात कर रहे हैं हमारे साथ में करियर के बारे में तो मैं चाहूँगा कि माता पिता और बच्चों के बीच में कभी कभी क्लैश होता है करियर को लेकर तो उसके विषय में आप क्या बताना चाहेंगे देखो भाई

कभी कभी कैसा होता है कि माता पिता बच्चों से बहुत ज़्यादा की अपेक्षाएं रखते हैं लेकिन माता पिता ने अपने बच्चों को समझ लेना चाहिए कि भाई उसका उसको अगर क्या पसंद है वो किस साइड जाना चाहता है ये अगर माता पिता समझे और सबको पता रहता है कि अपना बच्चा कि, किस तरफ बढ़ सकता है यानी कितना करियर कर सकता है और अगर आप उसको विश्वास में लिए कि भाई आपको क्या करना है आप क्या करना चाहता है <laughs>

तो वो सही रहेगा अपन अपना जो है क्यों अपना अपन उस पर लादना नहीं चाहिए कि भाई हाँ कि मुझे आप आपको डॉक्टर ही बनना है आपको इंजीनियर बनना है या आपको और कोई बनना है ये माता पिता ने लादना नहीं चाहिए तो उसको उसका हिसाब से उसको पूछना चाहिए कि भाई आपको क्या करना है अगर उसकी सोच क्या है अपन जान ले तो मेरे हिसाब से सही ढंग से वो करियर कर सकता है

जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि माता पिता और बच्चों के बीच में जो करियर को लेकर क्लैशेस होता है उसमें आपने बताया कि माता पिता को बच्चों के ऊपर

किसी भी तरह का करियर के बारे में उन्हें जोर नहीं देना चाहिए या बताना नहीं चाहिए लेकिन एक बात जरूर माता पिता को करना चाहिए कि अपने बच्चे की जो करियर को लेकर किस तरह की मंशाएं वो क्या बनना चाहता है वो जरूर जानना चाहिए जिसकी वजह से हम उसे हेल्प भी कर सकते हैं और बच्चे की इच्छा के अनुसार अगर करियर बनता है तो वो आगे उसका लाइफ बहुत ही अच्छी तरह से हो सकता है तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को अच्छा लग रहा होगा तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि श्री कृष्ण जी आप अपने बारे में बताइए आप कैसे

एजुकेशन फील्ड में आए किस तरह से आपने अपना करियर बनाया उसके बारे में बताइए देखो भाई मैं तो ऐसा देहात में रहता था मेरे माता पिता जो है वो देहात में होने की वजह से वो खेती करते हैं खेती करने वाले एक सामान्य परिवार में मैं रहता था और मेरे फैमिली में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था हाँ अच्छा। तो पिताजी वगैरह खेती करते थे और मैंने सोचा कि भाई अपना अपन करियर करना चाहिए अगर घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है

तो अपन ने आगे जाना चाहिए जब मैं दसवीं हो गया तो ऐसे रिश्तेदार के यहाँ रह के मैं दसवीं पा, पास किया और उसके बाद में कॉलेज के लिए मैं शहर में आया खमगांव शहर है हमारा जहाँ पे कॉलेज है उस कॉलेज में मैं पढ़ा तो ऐसा लगता था कि भाई पढ़ पढ़े तो कुछ अच्छा सा पढ़ ले तो इस हिसाब से मैं साइंस विषय लिया उसमें मैथेमेटिक्स को मैंने प्रेफ्रेंस दिया क्योंकि मैथ ऐसा विषय है

जो बहुत बच्चों के लिए ज़रूरी है और जिसमें अच्छा सा करियर कर सकते हैं तो मैंने उसको मैथ को चुना और उसी विषय में मैंने करियर किया बीएससी मैं वहाँ से खमगांव किया और बाद में जब मैं बीएससी हुआ तो उस टाइम कैसा था कि जब बीएससी होते थे तो तुरंत जॉब मिल जाता था जैसे मैं बी हुआ तो उसी टाइम मुझे जॉब मिला हमारी तो एक संस्था थी जिससे मेरा रिलेशन था

तो मुझे संदेश आया कि भाई आपको वहाँ जाना है और टीचर बन के काम करना है मुझे तो बहुत खुशी हुई कि मैं अभी अभी बीएससी हुआ और मुझे जॉब पे जाना है तो मुझे ऐसा लगा कि भाई चलो मैं मैथमेटिक्स में पढ़ा बीएससी हुआ तो मेरा उद्देश्य जो है वो सफल हो गया और ऐसे ही में टीचर के इसमें आ गया और एजुकेशन में आ गया और वहाँ से एटी से

मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ बच्चों को मेरी जो स्कूल है वो देहात के स्कूल है पाँचवीं से दसवीं तक की स्कूल है करीबन 500 लड़के लड़कियाँ वहाँ पढ़ती है और खेड़े में कैसा है सुविधा नहीं रहती सिटी के हिसाब से देखें तो वहाँ ट्यूशन क्लासेस है सब सुविधाएं हैं माता पिता पढ़े लिखे रहते हैं जॉब करते हैं तो वो अच्छी सी सुविधा बच्चों को दे सकते हैं लेकिन मैं देहात में अपन जब जाते हैं तो यहाँ ये सब सुविधाएँ वहाँ नहीं रहती

तो मुझे वहाँ एक अच्छा मौका करियर बच्चों को पढ़ाने का बच्चों को करियर में बढ़ाने का अच्छा एक मौका वो स्कूल में मिला कि जो देहात के बच्चे थे अलग अलग परिवार के थे ऐसे कोई सामान्य परिवार के थे तो वो बच्चों में और मैंने ऐसा सोचा कि भाई इनका करियर कैसे बढ़ाए इनको आगे कैसा लेके जाए तो मैं बहुत

उनको अच्छे ढंग से पढ़ाने की कोशिश करता था और मैथमेटिक्स के बारे में कहा जाए तो उनके मन में का जो डर है वो कैसा निकाले उसके बारे में अगर मैथमेटिक्स में बताए तो बेसिक अगर बच्चों को पढ़ाते हैं पिछली क्लास से तो वो बहुत सही ढंग से आगे बढ़ सकते हैं तो हमने बच्चों को बेसिक से तैयार करने की कोशिश की और उस, उसमें हम अच्छी तरह से कामयाब हो गए

और उसका मुझे बहुत अच्छा फल मिला हमारे बच्चे अच्छे से आगे गए मैं जिस स्कूल में पढ़ा था तीस साल से मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे जो बच्चे हैं अभी हर क्षेत्र में मेरे बच्चे पहुँचे हैं मेरे स्टूडेंट जो है हर क्षेत्र में है कोई डॉक्टर है वकील है प्राध्यापक है कोई मिलिट्री में है अच्छी सेवाएँ कर रहे हैं सब जगह पर उन्होंने अच्छा करियर किया है तो मुझे इस बात का गर्व है कि मैं जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया वो अभी बहुत

मेरे से भी बड़े बन चुके हैं <laughs> चलिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया अपने एजुकेशन फील्ड का और आपने कैसे अपना करियर को बनाया उसके विषय पर भी आपने बहुत अच्छी बात बताया

और एक लक्ष्य लेकर आपने पढ़ाई किया कि पढ़ना है तो अच्छा पढ़ना है ये एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी तो मैं चाहूँगा कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को इस बात से प्रेरणा लेना चाहिए आप सभी को कि आप पढ़ रहे हैं तो अच्छी तरह से पढ़ें और किसी एक स्पेशलिटी को अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए जैसे कि उन्होंने मैथेमेटिक्स को प्रेफरेंस दिया उसको प्राथमिकता दिया और उसी अनुसार उन्होंने उन चीज़ों को अच्छी तरह से किया और आज भी तीस साल से मैथेमेटिक्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं

तो हम अपने जीवन में किसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे साथ बहुत ही अच्छी सफलता हमें मिलती है और हम उन चीज़ों को लोगों के बीच में अलग ढंग से बताने की भी कोशिश कर सकते हैं तो मैं चाहूँगा कि मैथमेटिक्स को बहुत सिंपली कैसे हम लोग समझें किस तरह से उसकी तैयारी कर सकते हैं थोड़ा सा उसके बारे में आप टिप्स जरूर हमारे विद्यार्थी मित्रों को दें देखिए मैथेमेटिक्स को ईजी करने के लिए

पहला काम तो ये जरूरी है कि आप आपका जो आत्मविश्वास है वो आत्मविश्वास पक्का होना चाहिए और डर तो आपने निकाल लेना चाहिए मन में कोई डर ना रहे और उसको उसके तरफ देखने का आपका जो तरीका रहेगा कि भाई मैथमेटिक्स कोई हार्ड वाला विषय नहीं बहुत इजी विषय और इसमें आउट ऑफ मार्क्स लेने वाले बहुत से बच्चे रहते हैं अगर उसको ईजी करना चाहते हैं

तो मैथमेटिक्स ऐसा है कि वो ऐसा कोई पाठांतर वाला विषय नहीं है बार बार पढ़ा जाए पढ़ने वाला विषय नहीं मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिस का विषय है और अपन जितना ज़्यादा से उसे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो विषय बहुत इजी हो जाता है और अच्छे तरीके से अपन पढ़ सकते हैं तो इस, इसलिए क्या करना चाहिए कि प्रैक्टिस बढ़ाओ समझो एखाद एग्जाम्पल आपने आपके टीचर ने आपको पढ़ाया है और वो एग्ज़ाम्पल आपने सही ढंग से पढ़ लिया है

तो ऐसे कई सारे एग्जांपल आते हैं तो उसको आप सॉल्व कीजिए जितना आप आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना मैथमेटिक्स इजी होते जाएगा और उसमें कुछ ये है कि जिसके बारे में अपन बता सके कि उसको क्या सूत्र बोलते हैं सूत्र फार्मूला फार्मूला फार्मूला अपन कर ले टेबल कर ले तो मैथमेटिक्स बहुत ईजी वाला विषय है और अभी उसमें जो चार प्रक्रिया होते है जिसको कहते हैं बेरिज वजह बाकी गुनाकार भागाकार

तो ये अगर जब अपन ठीक ढंग से आपका तैयार है इसके बारे में अपन ठीक ढंग से तैयार है तो मैथमेटिक्स बहुत इजी है इजी से अपन इस उसमें करियर कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है

श्री कृष्ण जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि मैथमेटिक्स बहुत ही सिंपल है लेकिन उसके तरीकों को समझना बहुत ज़रूरी है एडिशनल सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई और डिवाइड इन सभी चीज़ों को आप जान लेते हैं उसके बाद आपको फार्मूलाज थोड़े से याद करने पड़ेंगे जिसकी वजह से आप हर चीज़ को आसानी से हल कर सकते हैं तो ये थोड़ा सा एक टेक्निकल चीज़ें हैं और बहुत अच्छी बात इसमें यह है कि आप मार्क्स जो है अच्छी तरह से स्कोर भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें मार्क्स कटते नहीं आपका बाकी सब सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कट ऑफ हो जाते हैं इसमें नहीं अगर सौ में से

आप भी आप ले सकते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है और मैथमेटिक्स एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है जिसको हम समझेंगे तो हर चीज में हर जगह पे हमें यह काम आता है हमारे जीवन भी मैथमेटिक्स ही है जिसमें हम अपने जीवन को जीते हैं हर दिन हर घड़ी हर सेकंड हम गिनती करते हैं अपने जीवन के तो ये सारी चीजें जो है जीवन से जुड़ी हुई है मैथेमेटिक्स लेकिन इसको उस ढंग से समझना बहुत जरूरी है थोड़ी देर के लिए आपको समय देना होगा तब इसमें आप अच्छा कर पाएंगे और आसानी से कर

तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं श्री कृष्ण जी से और हम लोग आगे और भी इसी विषय को लेकर बात करेंगे लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं रीड मोद वन नाइनटी सुनते रहो मुस्कराते रहो

आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है

करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और हमारे साथ खामगांव महाराष्ट्र से श्री कृष्ण जी हैं जो 30 साल से एजुकेशन फील्ड में अपनी सेवा दे रहे हैं तो मैथमेटिक्स के बारे में उन्होंने बताया कि मैथमेटिक्स वो बच्चों को पढ़ाते हैं अच्छा मैं ये पूछना चाहूँगा अभी हमारे जो विद्यार्थी हैं कहीं ना कहीं करियर के बारे में सोचते हैं तो अलग कुछ करने की करियर इन मैथेमेटिक्स के बारे में अगर मैं आपसे पूछूँ तो किस तरह से हम मैथेमेटिक्स का सब्जेक्ट लेके आगे क्या क्या बन सकते हैं क्या क्या कर सकते हैं इसमें कितने एडवांटेजेस है उसके बारे में बताइए

देखिए मैथमेटिक्स विषय को लेके अगर बोले तो अभी एक जो फील्ड अभी तक के चल रही थी इंजीनियरिंग में तो मैथमेटिक्स में जो अच्छी तरह पढ़ते हैं वो इंजीनियरिंग में अच्छी तरह आगे जा सकते हैं अभी देखो कई लड़के आईआईटी में अच्छी तरह सक्सेस होते हैं जिनका मैथमेटिक्स अच्छा रहता है तो उन क्षेत्र में वो अच्छी अच्छा अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं तो उस हिसाब से बहुत सारे और और भी क्षेत्र है कि जहाँ

वो आगे जा सकते हैं तो ऐसा फील्ड आपने ढूंढ लेना चाहिए कि भाई अपन इसमें क्या करियर कर सकते हैं अभी तो इंजीनियर का विषय ऐसा होगा कि बहुत सारे अभी सेचुरीशन होगा उसमें तो उसको छोड़ के अभी एमपीएससी पी है यू है इस सभी में मैथमेटिक्स विषय तो मेन आता ही है तो इस क्षेत्र में अब अगर अपन प्रोग्रेस करते हैं क्लासेस करके या ज़्यादा से पढ़ाई करके तो एम पी

आई एक क्षेत्र में अगर आप, आप चले गए तो आप अच्छे से क्लास वन क्लास क्लास वन का जॉब हासिल कर सकते हैं बहुत ऊंचा आप जा सकते हैं इस हिसाब से अपन ने सोचना चाहिए कि भाई अगर अपन अच्छे से इसे इसमें तैयार होते हैं तो इस क्षेत्र में जाना आपके लिए अच्छा हो सकता है तो इस तरीके से अपन ने मैथमेटिक्स के बारे में सोचना चाहिए और अपना करियर इस तरफ से बढ़ाना चाहिए

इस तरफ अगर आप गए तो अच्छा सा करियर आप बना सकते हैं

बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा और मैथमेटिक्स एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप अगर इसमें एक्सेल करते हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो है आपके लिए आसान हो जाता है जैसे यू वगैरह जो परीक्षाएं हैं उसमें भी मैथमेटिक्स होता है वहाँ पर भी अच्छा कर सकते हैं इंजीनियरिंग में भी अच्छा कर सकते हैं और आप अकाउंट के क्षेत्र में भी अच्छा कर सकते हैं तो काफ़ी वेज हैं जहाँ पर आप इसके ज़रिए अलग अलग विषयों को चुन भी आप मास्टरी कर सकते हैं तो आपके ऊपर डिपेंडें

डिपेंड है कि आप किस तरह से इसके बारे में सोचते हैं अगर आपका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है तो आपके लिए बहुत सारी जो करियर ऑप्शन है वो खुले हैं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे विद्यार्थियों की आ, कभी कभी कोई विद्यार्थी सोच नहीं पाता कि मुझे किस फील्ड में जाना है तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे किस तरह से वो अपना करियर को फ्रेम करे किस दिशा में जाए देखिए फील्ड के बारे में अगर बोले तो बहुत ही कन्फ्यूजन है

अभी सभी में कन्फ्यूजन है मैं टीचर क्षेत्र में काम करता हूँ अभी तो कैसा है मेरा एक बच्चा है जो दसवीं में पढ़ता है तो मेरे सामने सोच है कि अगर कहाँ भेजें क्योंकि इतने दिक्कतें इतने प्रॉब्लम्स है कौन सा क्षेत्र उसके लिए ढूंढे कि भाई ये सही से आगे बढ़ सके अच्छा करियर कर सके तो इस हिसाब से अगर सोचे तो बहुत मुश्किल है यानी किस तरफ जाना ये बहुत आसान नहीं है तो भी अपन

ऐसा सोचे कि भाई अपने किस तरफ से अपन अच्छे से तैयारी कर सकते हैं किस तरफ अपन अच्छा आगे बढ़ सकते हैं अपने आप अपने में जो गुण है कौन से अच्छे किस फील्ड के लिए अपन तैयार हो सकते हैं और अपना इंटरेस्ट कहाँ पे है वो अगर अपन ढूँढ लेके भाई किस इसमें अपना इंटरेस्ट है तो उस तरफ अपन अगर जाए उस क्षेत्र में गए तो अच्छे सा करियर अपना तैयार हो सकता है अच्छे से अपन आगे बढ़ सकते हैं तो उस हिसाब से ऐसा करियर अपने चुनना चाहिए

बहुत कंफ्यूज नहीं होना है कैसा है कभी लगता है ये करूं वो करूं वो करूं तो अगर उसमें गड़बड़ हो जाता है तो उस हिसाब से कि भाई नहीं मैं इस क्षेत्र में मुझे पसंद है जो क्षेत्र आपको पसंद है अनेक से क्षेत्र है कला का क्षेत्र है अपने मेडिकल का फील्ड है इंजीनियरिंग का फील्ड है जो भी आप, आपको अच्छा लगता है और जिस तरफ अपन जा सकते उस तरफ अपन अगर गए तो मेरे ख्याल से अच्छी तरह से अपना करियर बन सकते यानी अपनी सोच जो है

वो सोच के हिसाब से अपने क्षेत्र चुन देना पाए चाहिए बहुत उसमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए जी श्री कृष्ण जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बच्चों के लिए कि जैसे कई बार बच्चे होते हैं कि 10वीं 12वीं पढ़ते हैं

तो उस समय उन्हें थोड़ा सा अपने करियर को फ्रेम करने के लिए या अपने करियर के बारे में सोचते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि किस फील्ड में जाए कैसे जाए तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताया कि अपने रुचि फील्ड को देखिए अपने इंटरेस्ट को देखिए अपना इंटरेस्ट देखने के बाद आप उस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं तो अपने इंटरेस्ट फील्ड को देखने के बाद आपकी रुचि के अनुसार आप काम करना शुरू करें और उस विषय में अगर आपको जानकारी की कमी है तो जानकारी के लिए आप अपने टीचर्स या काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं वहाँ पर जाके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं और बहुत

सारे ऐसे एक्सपर्ट्स भी होते हैं जो आपको उस विषय के बारे में आपके इंटरेस्ट लेवल को जानने के बाद उस फील्ड में आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं उसके बारे में आपको जानकार मिल सकता है अधिक जानकारी के लिए भी आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे भी आप अपना नाम और मैसेज और किस फील्ड में आपको अच्छा करना है या किस वजह से आप कन्फ्यूज है करियर को लेकर करियर को लेकर अगर, को ले कर अगर कोई कन्फ्यूजन है तो हमारे साथ शेयरिंग कर सकते हैं ताकि हम भी आपको हेल्प कर सकते हैं

तो ये बहुत ही अच्छी बातें हो रही है श्री कृष्ण जी से कि किस तरह से हम अपने इंटरेस्ट लेवल को देखते हुए करियर को फ्रेम करना है और बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताई हैं तो मैं एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि हम टेंथ या ट्वेल्थ के बाद पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं तो टेक्निकल फील्ड में किस तरह से हम लोग एंट्री कर सकते हैं देखिए दसवीं और बारहवीं के बाद अगर अपन आगे पढ़ाई नहीं कर सकते कोई अड़चन आती है कोई परिस्थिति नहीं है

नहीं कर पाते तो अब व्यवसायिक स्टडी अपन कर सकते जिसमें आईटीआई है आईटीआई टी आई एक ऐसा क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र है कि वहाँ अगर अपन पढ़ाई करें तो दो साल में अपन उसको हासिल कर सकते हैं और कंपनीज जो है कंपनीज के हिसाब से उसमें जॉब आपको मिल सकता है और वोकेशनल कोर्सेस है बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेस है वो वोकेशनल कोर्सेस अगर अपन ने किए

तो उससे भी आप सही तरीके से अपना करियर कर सकते हैं वोकेशनल में अच्छा सा करियर करने के लिए चांस है अभी मोदी जी का जो है तो अभी वोकेशनल के बारे में व्यावसायिक अभ्यासक्रम के बारे में बहुत सारे आगे बढ़ने के लिए उन्होंने प्रयास करे हैं। डिजिटल दिज, इंडिया का सब चल रहा है तो उस हिसाब से अगर व्यावसायिक क्षेत्र अपन चुनते हैं

तो सही ढंग से अपन उसमें करियर कर सकते हैं आगे पढ़ाई नई नई भी करे तो बहुत कम इसमें अपन इसमें करियर कर सकते हैं और बिजनेस में नहीं अपन जॉब कर सकते तो छोटा मोटा बिजनेस भी अपन उस हिसाब से शुरू कर सकते हैं बीहोक वगैरह ऐसा भी नया नया आया है बीहॉक वाले ने उसमें डिग्री है वोकेशनल में वो डिग्री अगर आप किए बहुत अच्छा सा जॉब या बहुत अच्छा सा व्यवसाय

सेटल कर सकते हैं जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जो बच्चे 10वीं 12वीं के बाद कभी कभी ऐसा लगता है कि आगे पढ़ाई नहीं कर सकते या आर्थिक स्थिति नहीं होती तो ऐसे बच्चों के लिए आपने बताया कि आई भी है जहाँ पर आप अच्छा टेक्निकल चीजें सीखकर अपना करियर बना सकते हैं और वोकेशनल कोर्सेज भी काफी होते हैं जिनको सीखने के बाद आप अपना अच्छा करियर बना सकते हैं और साथ ही साथ छोटे मोटा बिजनेस भी कर सकते हैं

जिसके माध्यम से आप अपना करियर को बना सकते हैं तो इस तरह बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं या पढ़ाई के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं तो वोकेशनल कोर्सेस हैं डिजिटल इंडिया की बात भी श्री कृष्ण जी ने बताया जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बातें हैं आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि आखिरी में जैसे हम सभी को कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को देख या किसी से हमको प्रेरणा मिलता है तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए किस प्रेरणा लेते हैं और क्यों

देखो भाई जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा तो प्रेरणा के स्थान तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी अभी मुझे एक ऐसा ज्ञान मिला जिस ज्ञान के वजह से मुझे बहुत अच्छी सी प्रेरणा मिली अभी अभी मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा मुझे ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के लिए चार साल हो गए और जब से मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा तो मुझे बहुत सारी अच्छी प्रेरणाएँ मिली

और जो भी कुछ प्रॉब्लम मेरी थी वो सब प्रॉब्लम हल हो गई और मेरी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम अब बची नहीं और अच्छा सा बहुत अच्छा मुझे महसूस होता है अगर परमात्मा अपने साथ रहता है तो परमात्मा अगर साथ है तो चिंता की कोई बात नहीं तो ऐसा परमात्मा मुझे मिला है और तो परमात्मा मिलने से तो मैं बहुत ही जीवन में बहुत ही खुशहाल हो गया हूँ <laughs>

तो ऐसी सारी बात है तो बहुत थैंक्स है परमात्मा का जिस परमात्मा का ज्ञान मुझे मिला और ज्ञान मुझे मिलने से मेरे जीवन में आनंद खुशी प्रेम सुख शांति सब कुछ मिल गया तुम्हें पा के जहाँ पा लिया

श्री कृष्ण जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थियों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा अपने करियर से लेकर कई प्रॉब्लम्स हमारे बीच में आते हैं कई कंफ्यूजन हमारे बीच में आते हैं लेकिन इन सभी चीजों थी को साइड में रखकर आप इंटरेस्ट लेवल को देखकर आप अपने टीचर्स या फिर काउंसिलिंग सेंटर्स भी है जहाँ पर आप जाके इन चीज़ों को समझ सकते हैं और अपनी रुचि के अनुसार आप सब्जेक्ट को चुनते हैं और उस पर काम करते हैं तो आप अच्छा सफल बनते हैं ये बातें कृष्णा जी ने बताया और अंत में हमने पूछा कि उन्हें किस तरह का मोटिवेशन मिलता है कहाँ से प्रेरणा

जीवन जीने के लिए तो चार साल से वो ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़े हुए हैं जहाँ का नॉलेज का ज्ञान उनको बहुत बहुत सुख देता है तो तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई तो हम चाहते हैं कि आप भी अपने जीवन में किसी न किसी व्यक्ति को या किसी लीडर्स को जरूर आदर्श मानिए और उनके जीवन पर कुछ बातें जो होती है उन्हें सुने समझे और उनके जीवन के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कीजिए ताकि आपको भी उनके जैसा बनने की शक्ति मिले

तो इन्ही शुभकामनाओं के साथ मैं चाहूँगा जाते जाते हमारे श्री कृष्ण जी को अभी जो वर्तमान में वो एजुकेशन फील्ड में है तो कौन सी जगह पे वो काम कर रहे हैं उसके बारे में बताएं अभी वर्तमान में मैं खामगांव में हमारी एक संस्था है खामगांव एजुकेशन सोसाइटी बोलके उस संस्था की एक स्कूल है जे मेहता नववेग विद्यालय खामगांव बोल तो एक बड़ा स्कूल है नाइनटीन में वो स्कूल बनी है

अभी तो सेवेंटी फाइव ईयर चल रहा है अभी हिरक संस्था का हिरक महोत्सव भी मनाने जा रहे हैं तो बहुत बड़ी संस्था है पाँच एक हजार स्टूडेंट उसमें पढ़ते हैं पाँचवीं से बारहवीं तक के वहाँ पे सभी विषय है साइंस का विषय है आर्ट का विषय है और सभी मराठी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब है तो ऐसा एक बड़ा सा स्कूल है और एक विशिष्ट प्रेरणा से वो चलता है विशिष्ट ध्येय लेकर चलता है कि भाई बच्चों को आगे कैसे बढ़ाए उनको आगे कैसे ले जा सके

तो ऐसा एक संस्था का ऊंचा देश संस्था ने रखा है और हम सभी लोग जो है उस संस्था में काम करने वाले वो उसी देश से प्रेरित है और संस्था को आगे कैसा ले जा सके बच्चों का करियर कैसा कर सकते हैं तो इस बारे में हम सोचते हैं और उनको आगे ले जाने का प्रयास कर कर सकते हैं अगर वो आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है हमारा सीना भर यानी प्रेम से भर जाता है

चलिए बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया और जिस जगह पे आप काम करते हैं उस संस्थान का लक्ष्य क्या है वो भी आपने बताया थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका हमारे इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में जुड़कर करियर इन मैथमेटिक्स के साथ साथ और भी बातें करियर से जुड़ी आपने बताया थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं रेडियो मधु वन नाइनटी पर करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को चलिए विद्यार्थी मित्रों आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधु के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो मधन नाइन्टी पॉइंट